दिमाग कैसे काम करता है किशोर आवरण एवं रेखांकन राम बाबू अनुराग ट्रस्ट हमारा दिमाग और उसका काम वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से इंसान के दिमाग पर अपना दिमाग खपाते जा रहे हैं ताजा खोजों के आधार पर विज्ञान का कहना है कि आज दिमाग की बनावट और काम करने के तरीकों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है जो कुछ अनजाना बचा है उस पर खोज लगातार जारी है खोज का काम लगातार जारी है मस्तिष्क की बनावट एक नक्शा खोपड़ी के भीतर यदि झाक कर देखा जाए तो इंसानी दिमाग अकरोट की गिरी जैसा सलवटदार और जेरी की तरह कोमल दिखेगा ऊपर से गुलाबी धूसर दिखने वाला मस्तिष्क भीतर से पीला सफेद होता है इसके तीन भाग होते हैं अगला मस्तिष्क बीच का भाग और पिछला मस्तिष्क अगला या सबसे ऊपरी मस्तिष्क वैज्ञानिक भाषा में शरीब्रम कहलाता है यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है और दो भागों में बटा होता है इसके ऊपरी सतह पर पड़ी सलवटों को कॉटेक्स कहते हैं इसकी पर्त की मोटाई कहीं मिलीमीटर से भी कम तो कहीं तीन मिलीमीटर तक होती है इसकी सर्वटों को खोलकर तो तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें अलग अलग वैज्ञानिक नामों से जाना जाता है मस्तिष्क के बीच के हिस का हिस्सा भी दो भागों में बटा होता है टेक्टम या छत और कॉलिकुलाई या पहाड़ों जैसे उभार मस्तिष्क का पिछला हिस्सा सेरिबिलम कहलाता है जो पीछे की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है मस्तिष्क के भीतर आपस में जुड़ी हुई वेंट्रिकल्स नामक थैलियां मौजूद होती हैं जिनमें खास द्रव पदार्थ भरा होता है तरह तरह की अचरज भरी काम करने वाली मस्तिष्क की, की कोश, कोशिकाओं को न्यूरोन कहते हैं इनकी संख्या लगभग एक अरब बताई जाती है इनसे बेहद बारीक और लंबी धागे जैसी चीजें निकलती रहती है निकली रहती है जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहा जाता है संदेशों का आदान प्रदान इन्हीं के जरिए होता है ये आपस में जुड़कर इस सृष्टि का जटिलतम नेटवर्क बनाती हैं। डेंड्रॉइड की लंबाई दो से सात किलोमीटर तक हो सकती है मजे की बात यह है कि संदेश लेने देने के लिए इनके सिरे आपस में जुड़े नहीं रहते उनके बीच एक बेहद बारीक कैप छूटा रहता है जिन्हें सिनेप्सिस कहा जाता है मस्तिष्क के नेटवर्क में सिनेप्स की संख्या तीन खरब से भी ज्यादा होती है संदेशों के आदान प्रदान के लिए जरूरी बिजली की तरंगों को उचित दिशा और शक्ति देने के लिए सिनेप्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के वजन का लगभग दो फीसदी होता है एक बच्चे के मस्तिष्क का औसत वजन सिर्फ साढ़े तीन सौ ग्राम होता है जबकि एक वैस्क आदमी के औसत उस... मस्तिष्क का औसत वजन चौदह ग्राम होता है हर समय सक्रिय रहने और ढेर सारी जिम्मेदारियों के बोझ के कारण शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का बीस हिस्सा मस्तिष्क में ही खप जाता है श्रीयों और पुरुषों के बीच दिमागी अंतर वैज्ञानिक महिलाओं और के दिमाग की बनावट समान दिखते भी उनकी में कई अंतर होते आकार में महिलाओं का दिमाग पुरुषों की तुलना में औसतन दस से पंद्रह फीसदी छोटा होता है पर इसकी भरपाई करने के लिए उनके दिमाग में कई हिस्सों में कोशिकाएं ठूस ठूस कर भरी होती है साथ ही महिलाओं का दिमाग इस काबिल भी होता है कि वह एक समय में कई बार सोच सके अमेरिका के मस्तिष्क विशेषज्ञ मार्क जॉर्ज के अनुसार जब महिलाएं कोई मामूली सा काम भी करती हैं तो उनके दिमाग में जगह जगह कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। दूसरी ओर पुरुष जब कोई काम करते हैं तो केवल उस कार्य विशेष के लिए एक निर्धारित क्षेत्र की कोशिकाएं ही सक्रिय होती हैं यानी महिलाएं एक काम करते हुए कई दिशाओं में सोच सकती हैं जबकि पुरुष कोई काम करते हुए उसी में डूब जाते हैं यह भी पाया गया है कि महिलाओं के दिमाग के दाए और बाएं हिस्से में लगातार बातचीत बातचीत होती रहती है जबकि पुरुषों के दिमाग में ऐसा नहीं होता गौरतलब है कि दिमाग के दाएं हिस्से पर भावनाओं और सहज बुद्धि या अंतर्ज्ञान की जिम्मेदारी होती है जबकि बाएं हिस्सा अधिक तार्किक ढंग से सोचने विचारने और वास्तविकताओं की जांच पर अध्ययन करने का काम करता है वैज्ञानिकों का वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद इसी वजह से महिलाएं ढेर सारी चीजों पर सहज बुद्धि या तर्क और भावना के संश्लेषण से जल्दी फैसले पर पहुंच जाती है जबकि पुरुष या तो तार्किक विवेचना पर जोर देता है या फिर एकदम भावनाओं में बहकर फैसले लेता है शायद यह भी एक कारण है कि किसी आदमी की नीयत और भावनाओं को ताड़ने भापने में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक कुशल और तेज पाई जाती है इन भिन्नताओं के बावजूद विज्ञान स्पष्ट मानता है कि पुरुषों और स्त्रियों की बौद्धिक क्षमताओं में कोई बुनियादी अंतर नहीं होता यदि स्त्री जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज पीछे है और प्रायः धोखा और छल का शिकार हो जाती है तो इसका कारण उनकी बौद्धिक क्षमता की प्राकृतिक कमी नहीं बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति है जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर पीछे धकेल दिया गया है यह स्थिति भारत जैसे पिछड़े और अशिक्षा से भरे देशों में जाता है पर उन्नत पश्चिमी देशों में भी स्त्रीय पुरुषों के दमन उत्पीड़न का शिकार हैं। सभी जगह उनका श्रम सस्ता है उन पर घरेलू कामों का और बच्चों के लालन पालन का बोझ है और तरह तरह के दबाव हैं। इन दबावों का बोझ लगातार उनके दिमाग पर रहता है और घरेलू दासता के कारण बाहरी दुनिया के तत्वों की जानकारी उन्हें पुरुषों से कम होती है इसके बावजूद विज्ञान से लेकर कला साहित्य हर क्षेत्र में महिलाओं के बीच से इतनी महान विभूतियां और इतनी बड़ी संख्या सामने आई है और बढ़ती जा रही है फिर भी यह सवाल हमारे सामने बचा रह जाता है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है शतरंज के पूर्व चैंपियन गैरी कस्करो जब दुनिया के सबसे क्षमतावान कंप्यूटर डीप ब्लू के हाथों हार गए थे तो यह सवाल उठने लगा था कि क्या कंप्यूटर का कृत्रिम दिमाग मानव के कुदर कुदरती दिमाग से अधिक तेज है अगले कुछ ही प्रयोगों में डीप ब्लू की हार के साथ यह साफ हो गया कि इंसान के उस कुदरती दिमाग का कोई सानी नहीं जिसके बुते आज वो पूरी धरती का स्वामी है और पूरे ब्रह्मांड को थाने की कोशिश कर कोशिशें कर रहा है करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया में पदार्थ के जड़ रूप से चेतन रूप पदार्थ के जड़ रूप से चेतन रूप विकसित हुआ है और इंसान पैदा हुआ है और जिसके पास दिमाग की जैव रासायनिक संरचना है और जिसका नायाब है चेतना इंसान ही कंप्यूटर के दिमाग को तथ्य देता है और नतीजे निकालने की पद्धति के रूप में तर्क देता है इस रूप में कंप्यूटर इंसान के दिमाग का बाहरी यांत्रिक विस्तार है और यह इंसान दिमाग के लासानी बेजोड़ बेजोड़ करिश्मों में से एक है पर यह कभी भी इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकता क्योंकि इंसानी दिमाग की अपनी स्वतंत्र प्राकृतिक गति है यह प्रकृति और समाज से जानकारियां लेता हुआ लगातार अपने को उन्नत बनाता बनाता जाता है यह सामान्य तर्क सामान्य तर्क के अतिरिक्त संवेदन संवेदनात्मक भावनात्मक स्तर पर भी सोचता है जो कंप्यूटर के यांत्रिक मस्तिष्क के लिए संभव नहीं कैसे काम करता है हमारा दिमाग इंग्लैंड के मशहूर तंत्रिका वैज्ञानिक विल्डर पेनफील्ड के अनुसार काम करने के नजरिए से मस्तिष्क के दो हिस्से माने जा सकते हैं पहला ब्रेन और दूसरा माइंड ब्रेन को बिजली की तरंगों से ऊर्जा मिलती है जबकि माइंड के ऊर्जा के स्रोत अभी अज्ञात हैं। आज सोते जागते किसी भी समय दिमाग को काम करते हुए देखने की कई तकनीकें मौजूद हैं इनके जरिए यह पता लगाया जा चुका है कि कौन सा काम करते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग सक्रिय रहता है आज यह भी बताया पता, पता लगाया जा चुका है कि जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क भी सोता है लेकिन उस समय मस्तिष्क के पिछले हिस्से ब्रेन स्टेम में मौजूद रेटिकुलर फॉर्मेशन नामक संरचना एक सजग चौकीदार की तरह जागती रहती है इसके ऊपर मस्तिष्क के उन हिस्सों को न्यूनतम स्तर पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी होती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है मसलन नींद में हमारे दिल की धड़कन और साँसों की रफ्तार कम हो जाती है पर पाचन क्रिया तेज हो जाती है मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं लेकिन करवट बदलने जैसी क्रियाएँ जारी रहती हैं नींद के समय दिमाग भी सोया रहता है पर दिमाग का कोई हिस्सा ऐसा भी सक्रिय रहता है कि कोई खतरा या अनजान आहट के समय चौकन्ना हो जाता है दिमाग की इस विशेषता के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी जारी है नींद के साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी पहली सपनों की भी है नई खोजों से पता चला है कि सपने देखते समय हमारा दिमाग काम करने लगता है इस समय मस्तिष्क की ओर खून का भाव तेज हो जाता है मांसपेशियां सख्त पड़ जाती है और निगाहें दिखने वाले दृश्य के अनुसार डोलने लगती है यदि सपना डरावना हुआ तो गला सूख जाता है पसीना बहने लगता है मुठियां भीज जाती है और कभी कभी तो आदमी रोने या घि भी लगता है नई खोजों के अनुसार सपनों को चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच बहती हुई नदी के समान बताया जा रहा है जिसमें विचारों के प्रवाह पर तर्क का अंकुश समाप्त हो जाता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने सपनों पर अतीत के प्रभाव और उनके जरिए मानसिक स्थिति के अध्ययन की कोशिश की उन्हीं के समय से सपनों में घटी घटनाओं में भविष्य की झांकी देखने की भी कोशिशें जारी है पर अभी भी वे अटकलबाजी से आगे नहीं जा सकती हैं। सपनों के बारे में वैज्ञानिक निकाल रहे हैं कि सपनों के दौरान मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं की छटाई और विश्लेषण के बाद जरूरी चीजों को यादाश्त के खाने में जमा करता जाता है यानी अच्छी याददाश्त के लिए सपना देखना जरूरी है इतना तय है कि सपनों का रिश्ता किसी न किसी रूप में अवचेतन मस्तिष्क से है पर अवचेतन मस्तिष्क की कार्य के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी अभी ऊपरी या प्रेक्षण के स्तर की ही की है खोज दरअसल आधुनिक खोजों ने साबित कर दिया है कि मानव मस्तिष्क दो प्रकार से सोचता विचारता है पहले तरीके में चेतन मस्तिष्क तार्किक और मुखर रूप से विचार करता है जबकि दूसरे तरीके में अवचेतन मस्तिष्क बिना किसी तार्किक आधार के गैर मौखिक तरीके से सोचता विचारता है इस दूसरे तरीके को ही अंतर सहज बुद्धि या इंट्यूशन कहा जाता कहा जाता रहा है इस आम बोलचाल में लोग छठी इंद्रिय दिल की आवाज या गलत फीलिंग भी कहते हैं इसे आम बोलचाल में लोग छठी इंद्री दिल की आवाज या गट फीलिंग भी कहते हैं इस लेकिन सपनों को का एक कारगर स्रोत माना जाता है कई बार दिन भर की समस्याओं का हल सपने में किसी संकेत के रूप में दिख जाता है गौरतलब है कि कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें सपनों की देन रही है यानी आपका चेतन मस्तिष्क यदि किसी समस्या का हल निकालने में असफल रहा हो तो आप अवचेतन मस्तिष्क की मदद चाहते हो तो उस समस्या पर विचार करते हुए मुमकिन है कि जगने पर कोई नई रोशनी दिख जाए किधर है, है? दाइयोर या बाईय आधुनिक आधुनिक खोजों ने कार्य के स्तर पर दाई और बाय मस्तिष्क के बंटवारे को पूरी तरह नकार दिया है अभी तक माना जाता था कि कुछ खास काम दाया मस्तिष्क करता है कुछ और कुछ खास काम बाया पर पता चला है कि मस्तिष्क के बीच का काम के विषयों का बंटवारा नहीं है बल्कि काम करने के तरीके में फर्क है मस्तिष्क का एक हिस्सा किसी समस्या पर व्यापक रूप में विचार करता है विचार करता है स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रू विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक माइकिल रग के परीक्षणों से पता चला है कि मस्तिष्क में बहुत सी जानकारी ऐसी होती है हो जिसे चेतन अवस्था में हासिल नहीं किया जा सकता हाँ अवचेतन मस्तिष्क इस ज्ञान तक पहुंचकर लाभ उठा सकता है मनुष्य का दिमाग ज्ञान कैसे ग्रहण करता है इस और इस प्रक्रिया के रूप क्या है तथा ज्ञान के धरातल कितने हैं दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इस प्रश्न पर काफी पहले से सोचते रहे आम वैज्ञानिक धारणा यह है कि व्यवहार की प्रक्रिया में इंसान प्रकृति और समाज की विभिन्न चीजों को देखता है छूता है सूंघता है और सुनता है ऐसा वो बार बार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पहलुओं से करता है उसकी इंद्रियां चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मस्तिष्क को भेजती हैं। दिमाग इन जानकारियों से चीजों के ऊपरी के बारे में शुरुआती नतीजे निकालता है तथा संवेदनों संस्कारों का जन्म होता है, या प्राप्ति की पहली होती है। इंद्रिय संवेदन की मंजिल इस ज्ञान को इंद्रिय बोधि ज्ञान कहते हैं व्यवहार की यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है और मस्तिष्क का एक हिस्सा बहुत से इंद्रिय बोधि ज्ञान के अंबार से सत्य को निचोड़ कर धारणाओं विचारों का निर्माण करता है इस प्रक्रिया को अमूर्तिकरण की प्रक्रिया कहते हैं और उन्नत स्तर के इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं वैज्ञानिक अभी भी ठोस रूप से यह पता नहीं लगा सके हैं कि मस्तिष्क में अमूर्तिकरण की प्रक्रिया किस रूप में घटित होती है और इंद्रिय बुद्धि यानी बुद्धिसंगत ज्ञान में किस प्रकार रूपांतरित होता है इंसानी दिमाग की तमाम क्षमताओं में स्मृति या यादाश्त की सबसे खास जगह चीजों घटनाओं और लोगों को तो आवश्यकता अनुसार याद रखना पड़ता है पर अतीत में बनाए गए विचारों धारणाओं को यदि हम भूलते चले तो तो न कभी आगे विकसित कर सकते हैं और नहीं नई खोज कर सकते हैं तब हम बस अपने को सिर्फ दोहराते ही रह जाएंगे याददाश्त कहाँ रहती है और कैसे बनी रहती है सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में याददाश्त कहाँ रहती है आधुनिक खोजों से पता चला है कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोभ के नीचे यानी कान के ऊपर स्थित पो नामक एक छोटी सी संरचना में लघु अवधि की यानी कुछ घंटों से लेकर एक सप्ताह तक की याददाश्त समाई रहती है जबकि दीर्घ अवधि की या स्थायी याददाश्त सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जगह जगह स्थित केंद्रों में मौजूद रहती है इसलिए किसी एक समय में हमारे दिमाग में मौजूद सारी जानकारी को था लेना मुमकिन नहीं यू कहें कि हम खुद नहीं जानते कि हम क्या क्या जानते हैं कभी कभी हमें पूरी तरह भूली बिछली कई घटनाएं किसी एक शब्द या दृश्य के आते ही अचानक याद आ जाती है वैज्ञानिक अभी भी उन कारणों का तल, की तलाश में लगे हैं जिनके नई है। है है। खोजों से पता चला है कि हमारे मस्तिष्क में मस्तिष्क में तीन तरह की याददाश्त होती है पहली तात्कालिक याददाश्त होती है यानी जो देखा वह तुरंत दिमाग में फोटो की तरह अंकित हो गया पर यदि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता या हम इसे तवजो नहीं देते एक मिनट से भी कम समय में यह दिमाग की से टिकी रहती है और इनकी तीक्षणता धीरे धीरे घटती जाती है में यादों की छटाई और उन्हें व्यवस्थित करने का भी काम होता है इसके बाद नंबर आता है दीर्घ अवधि का हिपो में मौजूद जिन चीजों को हम बार बार देखते हैं दोहराते और याद करते हैं वे स्थायी यादास्त के केंद्र में चली जाती हैं। फिर भी उन्हें टिकाऊ बनाए रखने के लिए बार बार दोहराना जरूरी है भूलना भी जरूरी है अभी तक हमने सिर्फ याद रखने की बातें की याद रखने का महत्व तो हमें अक्सर बताया जाता है पर यह भी याद रखना चाहिए कि याद रखने से कहीं अधिक जरूरी है भूलना यदि हम गैर जरूरी या अनुपयोगी हो चुकी चीजों से स्मृतियों के भंडार घर को ठूसे रहेंगे तो एक समय आएगा जब जरूरी जानकारियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी आज कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें सूचनाओं का अंबार मिलता है जो उसी विक्षिप्त भूल तो कर सकती हैं। इसलिए हम रोज नियमित रूप से कुछ न कुछ भूलते हैं बुढ़ापे में मस्तिष्क की कोशिकाओं की तादाद घटने लगती है जिससे आदमी भुलक्कड़ हो जाता है भुलक्कड़पन कभी कभी एक मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है जिससे मानसिक इलाज से ठीक किया जा सकता है कभी कभी ब्रेन ट्यूमर सिर में चोट मानसिक सदमा या इन इंसेफेलाइटिस से भी यादाश्त हो जाती है बहुत अधिक शराबखोरी और अनिद्रा से भी यादाश्त प्रभावित होती है यादाश्त खोने को डॉक्टर लोग एमनेशिया कहते हैं यह दो तरह की होती है एक में बीमारी के पहले की घटनाओं की याद का सफाया हो जाता है दूसरे में रोग के बाद आदमी कुछ भी याद रखने लायक नहीं रह जाता यादाश्त बढ़ाने के लिए तमाम किस्म की गोलियां कैप्सूल भी चलन में है परमाणित पर नहीं हो सकाज्ञानिकों का कहना है कि यादाश्त करना यादाश्त शतरंज खेलना कारगर उपाय है डायरी लिखने और जब तब उसके पन्ने पलटते रहने से याददाश्त ताजा होती रहती है जरूरी आंकड़ों जानकारियों को याद रखने के लिए दिमाग को बीचों बीच बीच में आराम देना बहुत जरूरी होता है आराम के क्षणों में यह दिमाग में यादाश्त को रासायनिक रूप से दर्ज करने की क्रिया संपन्न होती है कुछ ताजा खोजों से पता चला है कि यदि कुछ घंटे मानसिक काम करने के बाद सीढ़ियां टहला जाए या कोई दूसरा शारीरिक काम किया जाए तो यादाश्त तेज होती है इसका कारण यह है कि लघु अवधि यादाश्त यादाश्त को दीर्घ अवधि यादाश्त में बदलने वाले दो रसायन इपिनेफरिन और नैपिनेफरिन शारीरिक कार्यो के दौरान तेजी से निकलते हैं मानसिक सदमा भावनात्मक झटका या आकस्मिक खुशी के समय भी ऐसा होता है इसलिए बेहद सुखद या दुखद घटनाएं यादगार बन जाती हैं। पाया गया है कि मानसिक तनाव में जीने वालों के हिपो में कोशिकाओं की तादाद घटने लगती है दिमाग, और जानकारियों को याद नहीं रख पाता यादाश्त बढ़ाने वाले जीन का पता लगाना हाल की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है उन्नीस में, में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जोसेफ सियन ने एक चूहे में इस जीन को डालकर उसे स्मार्ट बना दिया डूंगी नाम का यह चूहा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है एरोबिक्स और सुबह की सैर से मस्तिष्क की वैचारिक शक्ति बढ़ती है आजकल यह माना जा रहा है कि योग साधना और ध्यान यानी किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने का विशेष पद्धति से अभ्यास से भी मानसिक क्षमता बढ़ती है योगासनों में सवासन और प्राणायाम का विशेष महत्व तो बताया जा रहा है चाय और कॉफी में मौजूद काफी लोगों की दिमागी सक्रिय को सक्रियता को तेज कर देता है पर बच्चों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए बड़ों को भी इनके अधिक सेवन से नुकसान होता है नए खोजों से पता चला है कि को बढ़ाने और कब समय समय सोने का हाल ही में अमेरिका के बोषन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में हुई खोजों से पता चला है की ओवरटाइम करने से मस्तिष्क की क्षमता घटती है इससे एकाग्रता लगभग खत्म हो जाती है और फैसले गलत होने लगते हैं वैज्ञानिकों का विचार है कि हफ्ते में पांच दिन और हर दिन अधिकतम पांच घंटे काम करना में इजाफा प्रभाव डालता है यह भी पाया गया है कि हिंसा और अमानवीयता से भरे नाटक सिनेमा टीवी सीरियल आदि हमारी भाव आदि भी हमारी भावनात्मकता के साथ तार्किकता को भी कुंद करते हैं जबकि गहरी मानवीयता से ओतप्रोत ओतप्रोत सांस्कृतिक माध्यम हमारे दिमाग को ताजा दम करने का काम करते हैं औसत से अधिक बुद्धिमान और अत्यधिक बुद्धिमान लोग जो तो समाज में प्राय मिल जाते हैं पर जीनियस लोग जो विज्ञान साहित्य कला या राजनीति में युगो युगों तक याद रखा जाने वाला कोई गैर मामूली गैर मामूली किस्म का काम कर जाते हैं वे बिरले ही होते हैं समाज में आमतौर पर जो लोग बुद्धिमान माने जाते हैं प्राय उनका दिमाग आम लोगों जैसा ही होता है मुख्य फर्क उस माहौल से पड़ जाता है जिसमें उनकी परवरिश होती है वही बेहतरों में सामान्य प्रतिभा को भी फलने फूलने का पूरा अवसर मिल जाता है लेकिन जीनियस लोगों की बात आम बुद्धिमान लोगों से भिन्न होती है जीनियस बिरले होते हैं जैसे न्यूटन आइंस्टाइन और आज के स्टीफन हॉकिस जैसे वैज्ञानिकों को शुक्रात बुद्ध और मार्क्स जैसे दार्शनिकों को बिथोवन और मुज्जाट जैसे संगीतकारों को या शेक्सपियर कालिदास तोलत से जैसे साहित्यकारों को जीनियस की श्रेणी में रखा जा सकता है का दिमाग लंबे समय से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी यह जानने में रही है कि आम दिमागों से जीनस के दिमाग की क्या भिन्नता होती है हाल ही में इससे संबंधित एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन सामने आया है जीनस के दिमाग की बनावट के अध्ययन के उद्देश्य से उन्नीस में आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका दिमाग सुरक्षित रख लिया गया था कई कारणों से अध्ययन का यह काम काफी देर से उन्नीस में शुरू हुआ और 1999 में इसका नतीजे पत्रिका में प्रकाशित हुए मस्तिष्क का, का वह हिस्सा है जो गणित विचारों और कल्पनाओं के ताने बाने बुनता है पैरेटल लोभ का आकार बड़ा होने के कारण के मस्तिष्क का पैरेटलम नामक हिस्सा ठीक से नहीं बन पाया था और मस्तिष्क के ऊतकों को बांटने वाली सिल्वियन फिशर नामक दरार भी ठीक से नहीं बन पाई थी इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे से खूब अच्छी तरह से सट गई थी और उनका आपसी संपर्क भी खूब बढ़ गया था इससे आइंस्टाइन के दिमाग में जानकारियों और विचारों का आदान प्रदान तेजी से और कुशलता कुशलतापूर्वक होता होगा और इससे मौलिक विचारों के जन्म को बढ़ावा मिलता होगा पर वैज्ञानिकों का एक अनुमान या एक संभावना मात्र ही है यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता की आइंस्टाइन के जीनेस होने के यही कारण थे जीनेस के जन्म से जुड़े हुए कई विरोधाभास भी रहे हैं कई मामलों में देखा गया है कि बचपन में जिनका आईक्यू काफी अच्छा था वे आगे चलकर सामान्य इंसान ही बन सके दूसरी ओर कई लोग जो आगे चलकर किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस निकले वे बचपन में सामान्य प्रतिभा के लोग थे और कभी कभी तो पढ़ने लिखने में फिसअड्डी भी थे यह तय है कि जीनियस किसी को पढ़ा लिखा कर नहीं बनाया जा सकता दूसरी ओर यह भी तय है कि उचित माहौल शिक्षा दीक्षा और कड़ी मेहनत के बगैर जीनेस का दिमाग होते हुए भी कोई आदमी जिंदगी में फिशअडी बना रह सकता है जीनियस के जन्म से जुड़ा एक विरोधाभास यह भी है कि किसी माता पिता की सभी संतानें जीनियस नहीं होती फिर जीनेस का जन्म कैसे होता है हाल में हुई मानव जीनोम की खोज से पता चला है कि प्रत्येक मनुष्य के भौतिक और भावनात्मक अस्तित्व का आधार कोई एक लाख जीन के जोड़े होते हैं इन जोड़ों में से एक माँ की देन होता है और दूसरा पिता की जीनों का यह कुदरती सहयोग भी कभी कभार ऐसी रचना कर डालता है कि उस जिनोम का स्वामी जीनियस हो जाता है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि केवल जिनोम के दम पर ही कोई व्यक्ति जीनेस हो सकता है जन्मजात प्रतिभा को पनपने निखरने के लिए यदि उपयुक्त माहौल और सुविधाएं न मिले तो गुमनामी के अंधेरे में खो जाने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता हाल की कुछ खोजों से एक अजीबोगरीब गरीब दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि सनक खपतीपन और यहाँ तक की खंडित मनस्कता यानी सीजोफ्रेनिया भी व्यक्ति की किसी क्षेत्र विशेष में सृजनशीलता बढ़ा देते हैं और उसे जीनेस बनने में मदद करते हैं सनक के कारण व्यक्ति को नया काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है खंडित मनस्कता विचारों को नई दिशा देने का काम करती है पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर सन की या खपती जीनेस होता है और यह भी नहीं कि हर जीनेस अनिवार्यता खपती या सन की होता ही हो बहरहाल मानव मस्तिष्क बहुत सारी खोजों खोजों के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड की ही तरह अभी भी काफी हद तक अबूझा और अजाना है नित नई खोजों का सिलसिला जारी है आदमी का दिमाग लगातार दिमाग की था पाने के लिए जूझ रहा है नई सदी में विज्ञान शायद इंसानी दिमाग की और साफ तस्वीर पेश कर सके मुख्यतः जगदीश सक्सेना के लेख नई रोशनी में नहाया दिमाग और कुछ अन्य लेखों टिप्पणियों पर आधारित अनुराग ट्रस्ट